नाथ थ मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरन न जाए मैं सुत मायावीत ही नाओ आवासो प्रभु हमरे गाँव अर्ध रात पुर द्वार पुकारा बाली रूप बल न पारा धावा बाली देख भागा मैं कुन गया। बंधु संग लागा सुग्रीव ने कहा हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती हे प्रभो मैदानों का एक पुत्र था उसका नाम मायावी था एक बार वह हमारे गांव में आया उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा ललकारा बाल शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका वह दौड़ा उसे देखकर कर माया भी भागा मैं भी भाई के संग लगा चला गया गिर गुहा बैठ सो जाए तब बाली मोहि कहा पर एक पखवारा नहीं आवो तब जान सुमारा मास दिवस तह रहे खरारी धिरधार तह भारी बालिहते मुहि मारी ही आए सिला दे तह चल ऊ वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा तब बाली ने मुझे समझा कर कहा तुम एक पखवाड़े पंद्रह दिन तक मेरी बाट देखना यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं, तो जान लेना कि मैं मारा गया हे खरारी मैं वहाँ महीने भर तक रहा वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला अब आकर मुझे मारेगा इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगा भाग आया मंत्र न पुर देखा बिनुसाई दिन्हू मोहि राज बाल ताहि मार गृह आवा देखि मोहिजिय भेद बढ़ावा कुमारियति भारी हरिंघ सरबस अरु नारी ताके के भर कृपाला सकल भुवन मैं फिर बिहार मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया बाली उसे मारकर घर आ गया मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया बहुत ही विरोध माना उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर सिला दे आया था जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहां आकर राजा बन बैठा उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया है कृपालु रघुवीर मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा यहाँ साप बस आवत न तदपि सभी तरह मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला फरक उठी जय भुजा विशाला सुन सुग्रीव मऊ बालिहि ए कही बायन ब्रह्म रुद्रशरणागत गये प्राण वह सांप के कारण यहां नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूं। सेवक का दुख सुनकर दिनों पर जया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी उन्होंने कहा हे hey सुग्रीव सुनो मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूँगा ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे जैन मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्ह विलोकत पातक भारी निज दुख गिर समरज कर जाना नेत्रक दुख रज मेरु समान जिनके असमति सहजन आए ते सठ कत हथिक मिताए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 श्रुति कह संत मित्रि हाँ। गति समय असकु मित्र परिहर ही भलाये देने लेने में मन में शंका न रखे अपने बल के अनुसार सदा हित की करता रहे विपत्ति के समय में तो सदा सौगुना स्नेह करे वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं जो सामने तो बिना बनाकर, बना बनाकर बना कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है हे भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है ऐसे कुमित्र को कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है